चो। सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आज आपके साथ मैं मैं आपकी विवेचना आपको एक कहानी जिसका नाम है चंदू की चिट्ठी अच्छा बच्चों ये बताओ क्या आपने भी अपनी माँ को कभी चिट्ठी लिखी है वो भी अपने घर से दूर रहकर अगर लिखी है तो आप भी हमें सुना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर इस कहानी को लिखा है होलगर पुक्त ने जिसे हमने लिया है किताब रोजमर्रे की कहानियां से इसे प्रकाशित किया है अनुराग ट्रस्ट ने तो सुनिए ये कहानी चंदू की चिट्ठी हम बस चलने ही वाले हैं। ट के शोर में अध्यापिका की आवाज सुनाई दी बच्चों ऊपर चढ़ जाओ बच्चों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी जल्दी सुनों ने आखिरी बार विदाई ली और बस में अपनी अपनी जगह छिकाने दौड़ पड़े जिससे दरवाजों पर हल्की सी धींगा मुस्ती मच गई। हर कोई पहले घुसना चाहता था यहाँ तक की लड़किया भी अकेले चंदू देर तक अपनी माँ के बगल में डोलता रहा ऐसा लगता था जैसे उसे किसी बात का इंतजार था जाओ बेटा उसकी माँ ने उसे आगे ठेला और कहा मैं आज रात तुम्हें खत लिखूंगी चंदू ने पूछा तुम भूलोगी तो नहीं मैं भी तुम्हें खत लिखूंगा उसकी माँ ने सलाह दी तुम्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत समय लगेगा बस दो चार पंक्ति लिख देना हमें बताना कि तुम्हें शिविर में सबसे अच्छा क्या लगा चंदू बोल उठा अच्छा ठीक है और हाथ पैर से टेकते हुए जल्दी जल्दी पायदान पर चढ़ गया आखिरकार सभी बस में चढ़ गए बस चालक ने इंजन चालू कर दिया एक दिन बाद चंदू को चिट्ठी मिली वह टाइप की हुई थी क्योंकि चंदू अभी तक अपनी माँ की लिखावट बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता माँ ने एक बहुत मजेदार तस्वीर बनाई थी उसमें चंदू था गिलहरियों के साथ चीड शंकु फेंकने का खेल खेलते हुए चंदू ने चिट्ठी कई बार पढ़ी तस्वीर में वह अपनी खुद की चपटी नाक अपनी धारी कमीज और लाल हाफ पैंट को पहचान गया उसे अच्छी तरह याद था कि कब उसकी मां ने यह पैंट बनाया था और उसके पिता ने उसके लिए धारी वाली कमर पेटी खरीदी थी चंदू ने बहुत कोमलता से पैंट पर हाथ फिराया कमर पेटी का स्पर्श किया और जवाब लिखने बैठ गया इसे संक्षिप्त होना चाहिए उसे अपनी मां को इस ग्रीष्म शिविर को सबसे उत्तेजक घटना के बारे में बताना था आखिर वह लिखे तो क्या लिखे झंडे का फहराना या हल्लागुल्ला मौज मस्ती बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच तैरना या गेंद का वह नया खेल जो उसने सीखा है या फिर जंगली सूअर का वह नन्ना मुन्ना जो उनके रास्ते से गुजरा था बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी उसने अपना कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया कुछ दिनों बाद जब चंदू की माँ ने उसकी चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था प्यारी माँ मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है चंदू तो बच्चों ये थी कहानी चंदू की चिट्ठी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन सिक्स वन सेवन टू टू सिक्स सेवन एट थ्री आरोप नाम और जिला लिखकर भेजें फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब आरोप जुड़ना चाहते है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें